उपनिषद इसमें हम लोग नवम मंत्र का अवतरणी का देख रहे थे अच्छा ये नया पुस्तक जिनके पास से नया पुस्तक का 26 पृष्ठ में देखिए टिप्पणी संख्या दो उसका द्वितीय पंक्ति में है दृष्टान्त तो नत्व आकाश से सापेक्षम सापेक्ष इति द्रष्टव्य हम व्याप चाहिए पा हो गया नया पुस्तक जिनके पास है सतईस पृष्ठा में सात नंबर टिप्पणी उसका द्वितीय पंक्ति नहीं, मतलब सात नंबर जहाँ लिखा है उसका नीचे वाला पंक्ति प्रयाज प्रकरणे ही समानयते भिन्न पद है तेजो अलग पद है वा अलग पद है आगे उन्तीस पृष्ठा वहां तक तो हम लोग आज गए हैं तेरह नंबर टिप्पणी प्रकारातरवादी ज्ञानापेक्ष ज्ञाचार्य आगे तीस पृष्ठा में तीन नंबर टिप्पणी तथा नीचे तृतीय पंक्ति तीन नंबर टिप्पणी बाग जाया इत्यादि ना के आगे शायद इन्वर्टेड है वो नहीं रहेगा वो काट करके प्राण के ऊपर वो इन्वर्टेड लगाना है आगे और हम लोग इस बार ठीक है यहां तक अभी ईशावास्य उपनिषद में प्रथम से अष्टम मंत्र तक ये ब्रह्म विद्या का विचार हुआ आगे नवम से एकादश मंत्र तक इसमें कर्म और उपासना का समुच्चय कहा जाएगा उपासना को विद्या शब्द से कहा जाएगा इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा कि विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या इसलिए ये भी ब्रह्म विद्या प्रकरण ही है तो इसलिए इसको यहाँ विभाग करना प्रकरण अलग करना उचित नहीं है सिद्धांति कहता है कि ये विद्या शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं है उपासना है इसलिए उपासना और कर्म ये दोनों विद्या प्रकरण में ब्रह्म विद्या प्रकरण में नहीं होंगे नहीं होंगे तो ये प्रकरण भिन्न है इसके ऊपर विचार चल रहा था टीका में देखिये तेषा च कर्मण फलम संसार आप्तिर एवपि तत्र दर्शित इतिहाँ तेसाम च कर्मणाम ये सब जो कर्म कहा गया श्रुति में अथवा अन्य शास्त्र में ये सारे कर्मों का फल तो संसार संसार की फिर प्राप्ति प्राप्ति अर्थात उसको अवधारणा करवाते हैं कर्म का फल तो संसार की प्राप्ति कर्मणा पितृ लोग ऐसे शास्त्र में कहा जाता है अर्थात कर्म से अधिक अधिक पितृ लोग ही प्राप्त होगा केवल अशुमेध के कर्म है जो कि ब्रह्मलोक प्राप्त कराएगा वो केवल शुद्ध कर्म नहीं है उसमें उपासनाश भी है तो कर्म तो संसार को ही प्राप्त कराएगा एवं तत्र दर्शित तत्र अर्थात ये बृहदारण्य में ही दिखा गया जहाँ ये मनो एवं से आत्मा वाग जाया प्राणम पुत्र इस प्रकार की जो प्रकरण है वहाँ ये बात कहा गया कर्म का फल संसार ही है भाष्य में त्म भावन आत्मस्वरूप यहाँ तक पंक्ति भाष्य में वो जो कर्म का फल सप्ताग सात अन्न की सर्गसर्ग अर्थ सृष्टि सृज विसर्गे घय भाव में अर्थ सृष्टि सात अन्नों की सृष्टि और सृष्टि करके तेसु आत्मभावे न आत्मस्वरूपावस्थानम उसमें आत्मभाव तादात्म्य करके आत्मस्वरूपावस्थान मैं वही हूं इसी प्रकार की मानता है कर्म करता है उसका फल भोग करने के लिए फलों को स्वयं बनाता है स्वयं बनाता है अर्थात अदृष्ट के माध्यम से वो फल बनता है और उसका मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार की मान करके आत्म स्वरूप अवस्थानम आदत्म्य करता है टीका में इसको कहते हैं जो सात अन्न के में कहा गया उसको कहते हैं एकम साधारणम अन्नम एक अन्न सात अन्न से एक साधारणम अन्नम साधारणम अन्नम जो ब्रह साधारण सभी लोग इसको ग्रहण करते हैं इसलिए साधारणम अन्न कहा गया यदिदम अद्यते अद्यूज्य जो ये खाया जाता है साधारण ब्रहवादी ये अन्न दवा दे सात अन्न से बाकी दो अन्न हो गए देवान देवताओं के लिए हूत और प्रहूत प्रहूत के ऊपर चब्बीस नंबर टिप्पणी दिया हूत प्रहूत इति चब्बीस नंबर था प्रहुत के ऊपर जिसका जीव टिप्पणी है हूतम अग्नौ हवनम प्रभुतम हुत्वा बलिहरणम अग्नि में हवन करना यह हूत है प्रहूत हो गया बलिहरणम हम कहते हैं इदम ना इदम् अग्न ये न मम जब हम अग्नि के लिए कुछ अर्पण करते हैं अथवा तो इंद्र के लिए हम कहते हैं इदम् इंद्राय न मम ये हो गया याग देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग इतना ही खाली कह दिया इदम् इंद्राय न मम ये याग हो गया आगे फिर इंद्राय स्वाहा कहकर के इसको लेकर के हवन कुंड में डालना इसको कहा जाएगा हुत हवन और याग अलग अलग पदार्थ हैं द्रव्य का त्याग कर देना त्याग कर देना अर्थात अपना सत्व हटा लेना ये हो गया याग आगे हवन कुंड में डालना है इसको कहा जाएगा हवन ये हूतम फिर हम कहते हैं कि इंद्राय स्वाहा फिर आगे कहते हैं इदम इंद्राय कहकर के सामना में और एक पात्र रहता है जिसमें और थोड़ा जो श्रुवो में रह जाता है उसको हम लोग डाल देते हैं उधर एक दो बिंदु गिर जाता है तो उसको कहते हैं बलिहरण ये हूत और प्रहूत ये दोनों देवताओं के लिए देशान हूत प्रहुते हुतम च च इति हूत प्रहुते अथवा दर्शपूर्ण वा हो वाह या तो देवताओं का अन्न हूत प्रहुत मान हैं नहीं तो दर्शपूर्ण ये भी देवताओं के लिए देवताओं का प्रसन्न करके और स्वर्ग प्राप्ति करना उसका फल है दर्श पूर्ण मास हो वे हो गए साधारण अन्न एक देवान्न दो तीन हो गया आगे त्रीणी अश्य भोग साधन मनो वाक प्राण लक्षणानी बाकी ये तीन हो गए अन्न मनोवाक और प्राणा, ये जीव का भोग साधन है इसको वो स्वयं ही बनाता है हमको जैसे मनो मिलता है जैसे वाक मिलता है वाग इंद्रिय पर जैसे हमारा प्राण होता है इसको हम स्वयं ही बनाए हैं पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार बनता है इसलिए स्वयं ही इसका जनक है अपना यथ सप्ताह नानी मेधया प्रज्ञया अजनयत पिता मेधया यथ सप्ताह मेधया तपसा अजनयत पिता ऐसे वहाँ वृदार के मंत्र है तो ये मनोवात प्राण ये तीन उसका अन्न है अन्न अर्थात इसी के द्वारा भोग करता है इसलिए इसको भी अन्न स्थानीय कह दिया गया और पशुअर्थम एकम तत्पय और सप्तम सब्त, अन्न हो गया पयह। ये पशु के लिए इति सप्ता सर्गो दर्शित श्रुतिया सप्तान्न सर्ग अर्थात ये सात अन्न की सृष्टि श्रुति के द्वारा दिखाया गया है ये मंत्र यहाँ दे देते हैं यथ सप्ता मेधया तपसा अजनयत पिता क्योंकि ये स्वयं इसका उत्पत्ति करता है ये सात अन्न का इसलिए उसको पिता कह दिया गया कैसे उत्पन्न करता है कहते हैं मेधया तपसा मेधया अर्थात उपासना तपसा अर्थात कर्म शास्त्र विहित तो कर्म उपासना के द्वारा ये सात अन्न की वो सृष्टि करता है इसलिए वो जनक हुआ अत्र एक यजमान अत्रैको यजम एवहत प्रतिकर्माष्ठा सर्व संसार साक्षा पारंपरिया जनकवाद पिता उच्य ज्ञान और कर्म करता है विम कर्म भी है कर्म भी है और प्रतिद्ध उपासना भी है ज्ञानशब्द कां उपासना विहित तो कर्म भी करता है प्रतिसिद्ध कर्म भी करता है विहित तो उपासना भी करता है निषिद्ध उपासना भी करता है निषिद्ध उपासना अर्थात जो चिंतन नहीं करना चाहिए उसी को बार बार चिंतन करना ये सब निषिध उपासना ये सब अनुष्ठान करके सर्वस्व संसारस्य से साक्षात पारंपरिया जनकवाद हर व्यक्ति ये पूरा संसार का जनक है कुछ चीज को तो स्वयं बनाता है और कुछ चीज परंपरा से बनाता है जैसे आज का दिन में जगत में जितने व्यक्ति है मनुष्य है मान लीजिए ठीक है पशु पक्षी भी ये सबको आप ही बनाए हैं अर्थात पूर्व जन्म का कर्म से ये सब बने हैं सब बने हैं कैसा कहते हैं जिससे हमको कुछ भी भोग प्राप्त होता है उसको तो हम साक्षात बनाने बनाए हैं एक व्यक्ति से हमको कुछ भोग होता है उसको देखने से हमको सुख होता है अथवा दुखो होता है वो व्यक्ति का सृष्टि में हमारा भी योगदान है हम उसको बनाए हैं और उसी क्रम से अर्थात वो व्यक्ति का कर्म से और बाकी भी आगे तो ये चेंज चलता है इसलिए हम साक्षात इसको बनाया और फिर वो और किसको बनाया वो और किसको बनाया इसी प्रकार की प्रत्येक यजमान पूरा जगत का सृष्टा है ये यहाँ कहा जाता है एक एक यजमान सर्वस्व संसार से साक्षात पारंपरिकभ्याम जनकत्वात पिता इसलिए आप पूरा जगत का जनक हैं इस प्रकार की यहाँ कहा जाता है ये सब क्यों कहा जाता है धीरे धीरे हमारा चित्त उस तरफ जाएगा कि ये दृष्टि सृष्टिवाद है आप इस जगत का जन कहे आप इस जगत को बनाते हैं यहाँ तो ये दृष्टि सृष्टिवाद का विचार नहीं है जैसे जैसे ग्रहण होगा हाँ ठीक है हम ही ये जगत को बनाते हैं पहले इस प्रकार संस्कार आएगा धीरे धीरे आप आगे जब चलेंगे तो फिर धीरे धीरे ये दृष्टि सृष्टिवाद जब आएगा कहें हाँ हम ही बनाते हैं थोड़ा विचार में इसमें स्तर अलग अलग है ये थोड़ा स्थूल कहता है वो थोड़ा सूक्ष्म कहेगा किन्तु तो हमारा अंदर में संस्कार कराएगा कि हम ही ये जगत का जनक है केवल कुछ पदार्थ का नहीं समग्र जगत का जनक हम ही है और तेज चृष्टेश अन्यु तह अहम इदम मम इदम आत्म, आत्म्या मन आदिषु इतरेश संबंधाध्यासन अवस्थान संसार प्रसिद्ध इतु पुराणा पुस्तक में तेसु में छुटिया तेषुच सृष्टेश जो सृष्ट अन्न जो अन्न को सृष्टि किया तस्य अन्न का अहम् पितुहु अहम् इदं मम इदं आत्म आत्मतो अभ्यास करता है जिसको सृष्टि करता है कहता है कि मैं इसका पिता हूँ ये सब मेरा है इस प्रकार के कहता है अज्ञान का फल भगवान गीता में कहते हैं माँ कर्म फल हेतु हेतु कर्म फल का हेतु आप मत बनो किंतु अज्ञान अवस्था में कहेगा मैंने बनाया है ना इसलिए मेरा संपत्ति है तो यहाँ कहता है अज्ञान अवस्था में कहता है की पितुर अहम मत पितु तस्य पितुर अर्थात ये जो सब अन्य में तस् पितुर अहम उस पिता का इस प्रकार की अध्यास होता है जो जिस पदार्थ को बनाया है वो उसमें अध्यास कैसा करता है अहम इदम ममो इदम तो अहम इदम अर्थात जो मनोवाक प्राण इत्यादि को बनाया वो उसका पिता है और कभी ये मनोवाक प्राणों के साथ तादात्म्य करता है तो कहता है कि मैं सुखी हूं ये मन के साथ तादात्म्य कर गया जिस मनो को उसने बनाया है उसके साथ तादात्म्य करके कहता है कि मैं दुखी हूं अर्थात अभी मन के साथ आध्यात्मय करता है इसके लिए कहा गया अहम इदम जिसको बनाया उसको अहम कहता है अथवा ममो इदम बाकी जो सब साधारण अन्न अथवा अन्य पशुअर्थ जो देवता अन्न उसको कहता है ममो इदम मैंने किया है इस प्रकार की आत्मत्व अध्यास न मन आदिशु च मन आदि मन वाक प्राण जो कि अपना भोग साधन और बाकी जो चार अन्न वो सब में संबंध का अध्यास करता है संबंध अध्यास न अवस्थान संबंध बनाना यही संसार है कर संबंध छोड़ छूट जाना ये संसार से मुक्त मुक्ति ये सन्यास है संबंध छोड़ना यही सन्यास है संबंध का वास्तविक कहते हैं यहां संबंध का अध्यास करता है वास्तविक किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है केवल अध्यास न? मन में मानता है प्रसिद्ध है इत्यर्थ भाष्य में देखिए आत्मस्वस्थान यहां तक हो गया आगे च आत्मिधा कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्य आत्मस्वूपनिष्ठा दर्शिता कि प्रजया क्या ये नो अयत्मा अयोक इदीन बृहदारण्यक तिनो एषण ऐसणा अर्थात लोके वित्तेषण पुत्रेशणा और लोकेषणा ये तीनों प्रकार की ऐसणा का ये सन्यास करना क्योंकि पुत्रेशणा का त्याग करेगा फिर जाया ग्रहण का कोई आवश्यक नहीं है इसलिए कह दिया गया कि जायादी ऐसणात्र और लोकेषणा नहीं है तो तब ये वित्त की भी आवश्यकता नहीं है ऐसणात्र संन्यास संयास के द्वारा आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्यन आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता जो आत्मविदाम आत्मविदाम आत्म, आत्म, आत्म ज्ञानी ज्यान, न कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्यन आत्मज्ञान के दिशा में जितना जितना चलेगा कर्मनिष्ठा उतना उतना शिथिल हो जाएगा कर्मनिष्ठा का प्रातिकुल्य और प्रतिकूल भाव उसका चित्त में तब आएगा क्योंकि कर्म का कोई ना कोई फल होने वाला है और जो ये आत्मज्ञान मार्ग में चलेगा वो सकल ये कर्मजन्य फल से तो दूर ही रहेगा इसलिए कर्म वो और कर नहीं पाएगा क्योंकि फल में कोई आकांक्षा नहीं है तो ज्यादा दिन कर्म नहीं कर पाएगा कर्म निष्ठा प्रातिकूल्य है न आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता आत्मस्वरूप में ही निष्ठा निष्ठा अर्थात चित्त तदाकार होगा अधिक इसके दिखाया गया बृहदारण्य में मंत्र कहते हैं किंग प्रजया करिश्या महा। करिश्या महा का करता कौन हो जाएगा वयं किंग प्रजया कर तो हम लोग ये प्रजा के द्वारा अर्थात पुत्र उत्पत्ति करके हम क्या करेंगे तो कहेंगे पुत्र के द्वारा अयम लोक पुत्र अयम लोक जय कह जाएगा कहते हैं कि ये अस्माकम जिन हम लोगों का No, ये नो ये शाम नो समिकरण है अयम आत्मा अयम लोक ये जो पुत्र के द्वारा जो अयम लोक को इस लोक को जीता जाता है हमारा आत्मा ही ये लोक है केवल अयम लोक हमारा आत्मा नहीं है जो कुछ लोक है वो सब हमारा ही आत्मा है तो हम ही है वो सब इसलिए कोई और आवश्यकता नहीं रहेगा कुछ करने का तो कहते हैं किम प्रजया कर इत्यादि न तो दोनों निष्ठा अलग अलग करके दिखाया गया कर्मनिष्ठा और ज्ञान अनिष्ठा तो यहाँ भाष्यकार ये यह बात कह रहे हैं कि देखिए ये उपनिषद बृहदारण्य का मंत्र अंश है बृहदारण्य में ये दोनों अंश स्पष्ट करके कहा गया है कर्मनिष्ठा अलग है और ज्ञान अनिष्ठा अलग है तो ये ईसा का ही व्याख्यान है व्याख्यान में इतना स्पष्ट दो अलग अलग दिखता है तो जो व्याख्य है ईसावासी उपनिषद इसमें भी दो अलग अलग प्रकरण रहेगा ये तर्क देते हैं वाष्य कर इसके लिए टीका में आगे एवं मंत्र मंत्री रेफ चुट गया एवं मंत्र पुराना पुस्तक में एवं मंत्र प्रदर्शित निष्ठा द्वये द्राह्मण सम्मतिं दर्शयित्वा मंत्र प्रदर्शित मंत्र हो गया ईशावासी उपनिषद इसमें दो निष्ठा दिखाया गया कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा इसमें ब्राह्मण सम्मति मृहदारण्य को ब्राह्मण भाग में है इसका भी सम्मति अर्थात तो दोनों एक ही बात कहते हैं दर्शयित्वा प्रकरण आगे प्रकरण के ऊपर टिप्पणी बारह नंबर होना चाहिए शायद कुछ अलग है तो ठीक करना है जब नया पुस्तक का टिप्पणी सुधार करना होगा हम कहेगा ये नया पुस्तक का जब हम ऐसा नया नहीं कहेगा तो ये पुराना पुस्तक जिसे हम पढ़ रहे हैं प्रकरण विभागम दर्शती तो ब्राह्मण सम्मति दर्शयत्वा प्रकरण विभागम दर्शयती इसलिए ईशा भाषी उपनिषद में भी ये दो अलग अलग प्रकरण है भाष्य में ये तू ये तू ज्ञान अनिष्ठा येतु ये तो ज्ञान सन्यासीन तेभ्यो असुआनामत इदिना अभिद्वन्नारेण आत्मनोथत्म्य इत, उपदिष्टम् येतु ज्ञाननिष्ठा सन्यासिन ज्ञान, ज्ञान में सामस कैसे कहेंगे ये साम। संन्यासी न ज्ञान में ही निष्ठा सं तो ज्ञान में ही निष्ठा होनी चाहिए अंत उनके लिए असुरी नाम ते इत्यादि न द्वारेण ये तृतीय मंत्र ईशावासीय उपनिषद का प्रथम मंत्र तो ईशावास्यम इदम सर्वम और जिनको ज्ञान निष्ठा नहीं होता है तो अंदर में बासना है अथवा तो रजस्तमस अधिक होने से ज्ञान अनिष्ठा थोड़ा कठिन पड़ता है तो किंतु फिर भी जो निष्काम होकर के सेवा करते हैं तो फिर धीरे धीरे ये ज्ञान अनिष्ठा होता है भगवान भाष्यकार कहते हैं ना रजह स्वभाव स धुनोति बुद्धे है ऐसा कई श्लोक है सश्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठो रज स्वभाव स्व धुनोति बुद्धे धीरे धीरे ज्ञान अनुष्ठा में आ ही जाता है तेभ्यो द्वितीय मंत्र में तो कर्मियों के लिए कहा गया कुरेह कर्वाणी जिजी विशेषमा ऐसे कहा गया तृतीय मंत्र में कर्मियों का निंदा किया गया असुरिया नामते लोका अंधे न तमसा वृताे प्रत्याभिगछति ये के च जा आत्महनो जान तो, ये असुरों का जो लोक है उसी को वो प्राप्त करते हैं अंधकार में आवृत है अंधकार अर्थात तो अज्ञान अज्ञान अर्थात ज्ञान नहीं होना क्यों कहते हैं कि लोक में कर्म फलों में आसक्ति होने से ज्ञान निष्ठा नहीं होती है उनका निंदा किया गया कर्मियों का निंदा किया गया अर्थात ये ज्ञान मार्गियों का ये प्रशंसा है तो निंदा किसी का वास्तव है निंदा करने का तात्पर्य नहीं होता है उससे क्या लाभ केवल उचित दूषित होगा इसलिए शास्त्रकार लोग कहते हैं नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्त है अपितु विधेयम स्त्रो निंदा जो निंद है उसका निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं है जहां भी शास्त्र में निंदा वाक्य मिलता है वो निंद का निंदा करने में उसका तात्पर्य नहीं है उससे किसका क्या लाभ होगा जो निंद है उसका अगर निंदा करेंगे वो दब जाएगा और निंदा करने वाला का चित्र दूषित हो जाएगा इसलिए दोनों प्रकार से अलग रहना है शास्त्र वही सिखाता है फिर क्या करता है क्यों करता है निंदा करते हैं विधेयम तुम तु जिसको विधान करना चाहते हैं, अर्थात साधक इसमें चले उसका स्तुति के लिए दूसरों का निंदा किया जाता है तो असुर नामते लोका कर्मियों के लिए निंदा किया गया इसके द्वारा अभिद्व निंदा द्वारेण अविद्वानों का निंदा करके आत्मनो या आत्मा का यथार्थ स्वरूप आगे चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम ये सब मंत्र में कहा गया तो अष्टम मंत्र अभी अभियम लो देखे सपर्यगा शुक्रम अकाय अव्रणम असनारम इत्यादि कहा गया इति गयाे उपदिष्ट अष्टम मंत्र ये अंतिम मंत्र ब्रह्म विद्या प्रकरण का इसके द्वारा ज्ञाननिष्ठा उपदेश किया गया ते ही अत्रकृता वही जो ज्ञान अनिष्ठा संन्यासी वो ये ब्रह्म विद्या में अधिकृत है अर्थात प्रथम मंत्र से अष्टम मंत्र पर्यंत न कामी ना इति। जिनका अंदर में वासना है वो ब्रह्म विद्या में अधिकारी नहीं है वासना किसका अंदर में है नहीं है ये बाहर से पता नहीं चलेगा तो कोई पूर्ण निष्काम किंतु काम अगर करता है तो दूसरे लोग कह सकते ये है ये काम ही है हम देखा है विद्वानों को वो भी इस प्रकार कहते हैं कहते हैं आप करते हैं ना इसलिए आप काम है भाई ये कैसे बात हुआ कोई करता है मतलब काम होगा ये कैसे बात है ये कहीं शास्त्र में आए हैं तो जो निष्काम बात आता है तो फिर ये कैसा है कोई करेगा तो ये तो अर्थात हमारी जैसी चित्त की स्थिति है हम ऐसे दूसरों के ऊपर आरोप कर देते हैं तो अगर अर्थात वो करता है क्यों कहते है, कामना है इसलिए अन्यत्र भी आरोप कर देते हैं ये करता है मतलब उसके अंदर में भी कामना होगा ये शास्त्र का बात नहीं है किंतु जब शुद्ध बुद्धि नहीं होने से इस प्रकार की कह देते है तो न कामी न जिसका अंदर में वासना है तो वो इसमें अधिकार अर्थात तो ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है तो वासना है नहीं है स्वयं को ही पता चलेगा तथा आगे भाष्य में तथा श्वेता मंत्रोपनिषद श्वेता श्वेता मंत्रो इसमें ये बात और कहा गया है अत्याश्रमीभ्य परम पवित्रम प्रवाच सम्य ऋषि संघ जुष्टम इत्यादि विभज्य उत्तम श्वेता स्वतर उपनिषद में भी कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा को अलग अलग करके कहा गया अत्याश्रमी अर्थात आश्रम को अतिक्रम कर जाने वालों के लिए आश्रम को अतिक्रम अर्थात जो ज्ञान में प्रवृत्त हुए हैं, केवल सन्यास मात्र नहीं है अर्थात जो ज्ञान में आ गए है अत्याश्रमीभ्य चतुर्थी अत्याश्रमीभ्य अत्याश्रमीभ्य टिप्पणी अच्छा तो, तो मंत्र का उत्तराध दे तप प्रभाव देव प्रसाद च ब्रह्म श्वेता स्वतरो विद्वान ऐसे उतर ऋषि ने जान लिए भाष्य में लिएश्रमीभ्य अत्याश्रमियों के लिए परम पवित्रम प्रोवाच परम पवित्रम परम पवित्र हो गया आत्मज्ञान ये गीता में भगवान कहते हैं ना नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र ये विद्यते तत्स्वय योगसंसिद्धः संसिद्ध कालेनात्म तो ये सबसे पवित्र है आत्मज्ञान ये ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठा व्यक्तियों के लिए ये परम पवित्र आत्मज्ञान को प्रोवाच प्रोवाच स्वता ऋषि ने कहे सम्यक ऋषि संघ जुष्टम ये जो परम पवित्र आत्मज्ञान ये ऋषि संघ के द्वारा सम्यक जुष्टम जुष्टम सेवितम इसी का ही वो सेवा अर्थात चिंतन करते हैं तो इसी प्रकार की स्वतः स्वतः उपनिषद में दो विभाग करके ये दिखा गया क्योंकि कहा गया कि अत्याश्रमियों के लिए ये आत्मज्ञान का विचार तो बाकियों के लिए आत्मज्ञान का विचार नहीं है और ये तो कर्मिण कर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठा में बहुब्री है कर्मिण कर्मनिष्ठा कर्म कुर एव जिजी जिजी विषव कर्म करता हुआ जिजी विषव जी भी तुम इच्छब जीने के लिए चाहते हैं तेज्य इदम उचित उनके लिए यह कहा जाता है जो लोग ज्ञान में आरूढ़ नहीं हो पाते हैं कर्म करके ही जीना चाहते हैं ये जहाँ कर्मों का बात आता है ये जो शास्त्र विहित कर्म नहीं की कुछ ना कुछ कर्म करके ये बात नहीं है शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे जीने की इच्छा करे स्वाभाविक है कहते हैं अगर आप ज्ञान अनुष्ठा में नहीं चल रहे हैं तो शास्त्र भी तो कर्म करिये अंधम तम इत्यादि अच्छा टीका में एक पंक्ति रहा अत्याश्रमीभ्य इसका अर्थ कहते हैं उत्तम आश्रम आगे पृष्ठा में उत्तम आश्रम उत्तम आश्रमी अर्थात तो ये संन्यासी जो की ज्ञान अनुष्ठा में प्रवृत्त हुए है तो संन्यासी ज्ञान निष्ठा अर्थात खाली सन्यासी वस्त्र मात्र से नहीं है क्योंकि सन्यास का तो वास्तविक विधान ही हुआ है ये तत्वर्थ विवेकाय कहीं तमर्थ विवेकाय से दो पाठ मिलता है तत्वर्थ विवेकाय संसकर्माण श्रुत्या विधीयत यस्मा त्यागी पति भवे तत्व का अर्थ का विवेक करने के लिए ही ये संन्यास और सन्यास किस चीज का सर्व कर्मणाम शास्त्र विहित कर्म करता है और ये बाधा है ब्रह्म विद्या निष्ठा में इसलिए उसका त्याग करना जैसे शास्त्र विहित उपाय से त्याग करना तो ये श्रुति के द्वारा विधान किया गया है यह कर्म का त्याग क्यों कहते हैं कि तत्व अर्थ विवेक आये अर्थात आगे वेदांत विचार में ही चलना चाहिए किन्तु अगर नहीं करता है श्रुत्या विधि अत यशमात ये श्रुति विधान करती है आप अगर कर्म का सन्यास करते हैं तो केवल वेदांत विचार करने के लिए नहीं करता है तो तथ त्यागी पतित्व भवे कर्म का त्याग कर दिया और वेदांत का विचार नहीं कर रहा है तो पतित तो हो जाएगा पतित तो हो जाएगा तब तो, वेदांत विचार करने से निश्चित रूप से ये वैराग्य तो और दृढ़ होगा ही होगा क्योंकि वेदांत तो का पाठ चलेगा तो इसका तो विचार आएगा ही आएगा वैराग्य का बात आएगा अगर वेदांत तो विचार में नहीं चलेगा बाकी अगर एकाधिक व्यक्तियों का साथ रहेगा तो फिर राजा वार्तास्ते वार्ता भिक्षा वार्ता परस्परम साधु अगर भी एक जगह में तीन चार हो गए तब तो यही करेंगे राजा वार्ता राजा अर्थात साधु कौन सा राजा का बात करेंगे ये मंसूर जी वहाँ ऐसे है वो कोठारी जी ऐसे है वो ये व्यवस्थापक ऐसे है वही करेंगे ये सब साधुओं का हो जाएगा अथवा भिक्षा वार्ता परस्परम ये तो जानते हैं हम लोग साधु भिक्षा वार्ता वही करेंगे तो एकाधिकता तो एक जगह में होना नहीं चाहिए अगर हम कभी कुछ साधन संबंधित शास्त्र का विचार करते हैं वो तो ठीक है नहीं हो करके ये तो शास्त्र का विचार साधन विचार वही कर पाएंगे जो लोग वेदांतों में वास्तविक तो चल रहे हैं नहीं चलने वाले लोग बहुत कम के साधन संबंधित कुछ विचार कर लेंगे तीन चार मिल करके वो तो कठिन है इसलिए अर्थात अगर ये वेदांत विचार में संन्यासी नहीं गया तो फिर वो दुष्कर्म में लिप्त हो जाएगा फिर परिग्रह होगा परिग्रह आगे फैलते फैलते संग्रह करेगा अपरिग्रह परिग्रह संग्रह तीन अलग अलग शब्द हैं अपरिग्रह मिलने पर भी उतना ही लेना जितना आवश्यक है आवश्यक नहीं है तो लेने का कोई जरूरत नहीं है और परिग्रह मिला तो रख लेना हमने तो मांगा नहीं था ना उसने लिया तो लेकर रख लिया तो आपको क्या जरूरत है तो लिया वो दिया हमें ले लिया ये परिग्रह हो गया संग्रह अभी मिलता नहीं हमको चलना पड़ता है ये संग्रह किंतु संन्यासी तो अपरिग्रह होना चाहिए अर्थात जितने आवश्यक है उतने लेना है तो हाथ जोड़ के बता देना है नहीं आवश्यक नहीं है नहीं लेंगे तो अर्थात ये तो करना ही चाहिए वेदांत तो विचार करना ही चाहिए नहीं करेगा तो फिर धीरे धीरे ये दुष्कर्म और ये सब एकत्र करना ये सब बढ़ जाएगा तो उत्तमाश्रमी सन्यासियों के लिए ही ब्रह्म विद्या कहा गया आगे मंत्र है अंधम इत्यादि अर्थात ये भिन्न प्रकरण है ये कर्मियों के लिए है कर्म उपासना का समुच्चय यहाँ आगे कथन करते हैं अंधं प्रवेश ये ततो ततो इव ते तमो ये हा। ये अंधं अविद्यासते प्रविशंति का ऊपर से अन्वय आएगा ये उर्थ तू विद्या जो लोग अविद्या का उपासना करते हैं अर्थात कर्म जो लोग केवल कर्म करते हैं वो अंधम तम प्रविशंति तम प्रविशंति अर्थात अज्ञात्मक लोकों को प्रवेश करते हैं पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं और अंधम क्रिया विशेषण है अर्थात अंधम यथा सम अर्थात तम इतना गाढ़ है कि अंध बना देता है इस प्रकार की तमस अज्ञान लोक में प्रवेश करते हैं जो कर्म करते हैं वो अज्ञान लोक में जाते हैं और तत् भूयते तमो ये तू विद्या जो लोग केवल उपासना करते हैं वो तो और अधिक अंधकार में जाते हैं क्योंकि ये केवल उपासना करने वाले सेवा इत्यादि में नहीं चलने वाले उनको थोड़ा ऐसा करके देखेंगे महान अहंकार अर्थात वो अंदर अंदर में मानते रहेंगे हम इतने बड़े उपासक हैं तो हमारे अंदर में ये सामर्थ्य है तो अर्थात ये कहेंगे तो शास्त्र कहता है कि सेवा भी करना है आप उपासना करते हैं ठीक है साथ साथ सेवा भी करना है नहीं तो ये उपासना अधिक अहंकार बनाएगा कर्मियों को तो इतना अहंकार होना कठिन है क्योंकि कर्मियों को सुबह से शाम तक तो, तो लोग गाली ही देंगे उसका कहाँ अहंकार होगा <laughs> बड़ा कठिन है कर्मियों को अहंकार होना कहीं हो जाएगा जहां कर्मियों को प्रशंसा होती है मेडल मिल जाता है तो नहीं तो आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग सेवा करते हैं उनको बहुत कम कहीं प्रशंसा होता है निंदा तो दिमला तो होता ही होता है किंतु तो जो लोग उपासना करते हैं वो लोग भी इस निष्काम कर्मियों को निंदा भी कर देते हैं और अपना ये करते हैं तो इससे बचना है शास्त्र कहता है मैं इतना उपासना करता हूँ अर्थात मेरा ऐसा तेज है लोग मेरे प्रति ऐसा सोचते हैं वो अपने अंदर अंदर में ऐसा सोचता है कि बहुत कठिन स्थिति है उसे ततो इव इवते तमो ये तू रतः जैसे है हो जाएगा ततः क्योंकि ऊपर में कहा गया अविद्या कर्म करने वाले अंधकार को जाते हैं उससे अधिक भूय अर्थात तो अधिक ते अर्थात वो कौन जो विद्या में रहता है अर्थात केवल उपासना करते हैं ऊ अर्थ तू अर्थात पूर्व से बेवच्छेद करने के लिए कर्मी लोग जितने अंधकार में जाते हैं केवल उपासना करने वाले अधिक अंधकार में जाते हैं इसलिए अगर आप उपासना करते हैं तो साथ में निष्काम कर्म भी करना चाहिए चाहे वो कर्म आप भगवान जी को जल चढ़ाइए तो फूल चढ़ाइए माला चढ़ाइए कुछ भी करिए किन्तु थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से भी करना है कर्म शास्त्र में गीता इत्यादि में जैसा ये शारीरिक कर्म कहा गया वो सब भी करना अच्छा देव दिज गुरु प्राज पूजन शौचमाजव अहिंसा ब्रह्मचर्य शारीरम तप उच्य कहा गया तो ये सब भी करना आवश्यक है भाष्य में अंधम तम इत्यादि कथम पुनर एवं अवगम्यते न तो सर्वेशा उच्यते आपको ऐसा कैसे पता चला कि ये केवल कर्मियों मतलब जो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है वो केवल संन्यासियों के लिए है और ये जो यहाँ से नवम मंत्र से आरंभ हुआ वो केवल के कर्मियों के लिए है ऐसा आपको कैसे पता चला दो नंबर मतलब कथम के ऊपर टिप्पणी देख लीजिए कथम पुनरित कर्मनिष्ठेभ्य इदम प्रकरण प्रारभ्यते न तो सर्वेभ्य तू कथम अवगम्यम कथम अवगम्यम कथम अवगम्यम ऐसे पाठ है ना नयर में भी ऐसे ही है कथम अवगम्यम अच्छा ठीक है अर्थात अवगम्यम अर्थात कैसे जानने योग्य है अवगम्य गम्य में क्या सूत्र लग गया पोर अर्थात कैसे यहां जानने योग्य है तो ये जो आगे प्रकरण आरंभ हो रहा है ये केवल कर्मनिष्ठाओं के लिए ही है ये कैसे आप कहते हैं ये ज्ञाननिष्ठों के लिए प्रकरण क्यों नहीं होगा भास्कर कहते हैं किंतु क्योंकि वो कहते हैं कि ये तीन मंत्र भी पूर्व आठ मंत्र के साथ ब्रह्म विद्या प्रकरण ही है वो प्रश्न करते हैं कथम पुनरेवम अवगम्य भाष्य में न तो सर्वेश अर्थात ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा सभी के लिए प्रकरण ऐसा क्यों नहीं मानते इति उचित सिद्धांति उत्तर देता है अकामिनः साध्य साधन अकाम साध्यसाधन भेदोपमर्देन यस्वाणी भूतात त्र को मोह वा यदात्त्मक तचिक ज्ञातरेण अकामिनः अकामिन अर्थात जिसमें काम नहीं कामनै साध्य साधन भेद उपमर्दे कुछ साध्य और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ साधन है ये साध्य साधन भेद उपमर्द उपमर्द अर्थात तो उनका वो नाश हो जाएगा जो अकामी है उसके अंदर साध्य साधन भेद ऐसे बुद्धि नहीं रहेगा जब तक तो कामना है वो हो गया साध्य उसको प्राप्त करने के लिए जो विहित तो साधन उसको उपादन ग्रहण करना पड़ेगा जिसका अंदर में कामना नहीं है ये साध्य है ये साधन इस प्रकार विचार नहीं करेगा वो तो जानता है बस करना है सेवा करना है कर्म करना है कर देंगे इसे क्या साध्य होगा उस विचार नहीं करता है साध्य साधन भेद टिका में इसको देते हैं साध्य साधन भेद उपमर्देन यद आत्मिकत्व विज्ञानम आत्मिकत्व विज्ञान जिसको होगा उसके अंदर में साध्य साधन भेद ये शिथिल हो जाएगा जो सर्वाणि भूतानि विज्ञानतः यस्वाणी भूता जिस अवस्था में सारे भूत स्वरूप ही हो जाते हैं अपने से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है तो शो को मोह का कोई अवकाश ही नहीं है उत्तम पूर्वार्ध में ये बात कहा गया ये भूतानी और उत्तरार्ध में संसार निवृत्ति फलकम उत्तम आत्मिकत्व विज्ञान संसार निवृत्ति फलकम संसार निवृत्ति फलम यस्य आत्मिकत्व विज्ञानस्य उत्तरार्ध में कहा गया तत्र को मोह क शोकश्यत ये हो गया आत्म विज्ञान का फल संसार की निवृत्ति मोह शोक यही संसार है आत्मिकत्व विज्ञान होने से इसके निवृत्ति ये जो आत्मीकान है टीका में आगे तन् श्रौते न स्न व कर्मण कहनाचिमूढ़ समुचिती ये जो आत्मिकत्व विज्ञान जो कि संसार निवृत्ति करवा देता है उसको अभी ये करता ये संप्रदान ये कर्ण ये कर्म इस प्रकार की बोध ही नहीं रहेगा तो फिर ये स्रोत अथवा स्मार्थक कर्म वो कर ही नहीं पाएगा इसलिए ये आत्मिकत्व विज्ञान स्रोत स्मार्थक कर्म के साथ समुच्चय नहीं किया जा सकता है कैन चिद अरे मूढ़ है तो कर सकता है मतलब कह सकता है करता नहीं पाएगा क्योंकि जिसको आत्मिक तो विज्ञान हो जाएगा और मूढ़ नहीं रहेगा कोई मूढ़ होगा तो कह सकता है कि आत्मज्ञान और कर्म ये दोनों समुच्चय हो सकते हैं समुच्चय अर्थात तो दोनों साथ होंगे आत्मज्ञान भी है और कर्म भी करता है तो ये दोनों साथ होंगे ऐसा नहीं है कर्म अर्थात ये फल उद्देश्य जो कर्म है भाष्य में साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मी भूत बीजानत टीका में इसको व्याख्यान हो गया तत्र तु मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत ये एक हो गया आत्मिकत्व विज्ञान आत्मा एक है वही ब्रह्म है इस प्रकार की विज्ञान का फल शोक मोह संसार इसके निवृत्ति अमूढ़ सोलह नंबर अमूढ़ यस्याद मंत्राविचस्त तदर्थमूता न अतिगछति पहले ये द्वितीय वाक्य देख लीजिए समुचिची संस्तु समुचिचीस जो समुचय करना चाहता है वो तद अर्थ मूढ़ता ये मंत्र का जो अर्थ है ये मंत्रार्थ मूढ़ता न अतिगछती मंत्र का अर्थ में उसका मूढ़ता है मूढ़ता अर्थात चित्त विपर्य मंत्र का अर्थ को ठीक नहीं समझना कोई पदार्थ को ठीक नहीं समझना यही मूढ़ता है मंत्र का अर्थ को वो ठीक नहीं समझता है ये हो गया मंत्रार्थ मूढ़ता जो समुच करना चाहता है वो मंत्रार्थ मूढ़ता को अतिक्रमण नहीं कर पाता है अर्थात मंत्रार्थ मूढ़ता उसका है मंत्रार्थ मूढ़ता अर्थात मंत्रार्थ को ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहा है योग द्वितीय वाक्य उसका प्रथम वाक्य कहते हैं यशमिन इत्यादि मंत्रार्थ मार्मिक यशिन सर्वाणी भूतानि ये जो मंत्र का अर्थ है ये मार्मिक मार्मिक अर्थात गूढ़ तात्विक है जो इसको ग्रहण नहीं कर पाता है वो ही समुचय करने के लिए चाहेगा ये टिप्पणी का अर्थ हो गया जो समुचि चिशन स्वतंत्र है समुच्चय करने के लिए जो इच्छा करता है ये मंत्रार्थ का गूढ़ता में उसका मूढ़ता उसको ग्रहण नहीं कर पाता है अर्थात वो मूढ़ता को अतिक्रमण नहीं कर पा रहा अर्थात तो मूढ़ता है मंत्र का जो वास्तव अर्थ है तात्पर्य है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है केनचित अमूढ़ समुचिति सती भाष्य में हम लोग देख रहे थे यद आत्मीक जो आत्मिकत्व विज्ञान ये ईशा भाष्य का यवाणी सप्तम मंत्र है इसमें जो कहा गया है तद अर्थात वो आत्मीक विज्ञान न कचित कर्मणा ज्ञातरेण वा ही अमूढ़ समुचिची केनचित कर्मणा कोई कर्म के साथ ज्ञान अंतर है न ब्रह्म ज्ञान से दूसरा ज्ञान क्या हो जाएगा उपासना उपासना के साथ कोई अमूढ़ न समुचि ची सति कोई अमूढ़ समुचय करने के लिए इच्छा नहीं करेगा मूढ़ है तो समुच्चय करने के लिए कह सकता है कर नहीं पाएगा क्योंकि जब तक आत्मज्ञान होगा उसके साथ कर्म का समुचय होगा ही नहीं आगे भाष्य में यह तो समुचि अविद्व आदि निंदा क्रियते यहाँ तो समुचय करने के लिए कर्म और ज्ञान ज्ञान तो उपासना ये दोनों का समुचय करने के लिए अविद्व आदि निंदा करियते अविद्वान का निंदा करते हैं अविद्वान अर्थात तो केवल कर्मी उपासना नहीं करता है केवल कर्म करता है तो उसका निंदा किया जाता है टीका में अंधम तम इत्यादू समूचिचिशया अविद्व आदि निंदा दृश्यते थे अंधम तम प्रविशंति जो नवम मंत्र जिसका विचार आरंभ हुआ है इसमें समुचिचिशया समुचय करने का उद्देश्य से कर्मर उपासना का समुच्चय करने का उद्देश्य से अविद्वत निंदा अविद्वत के ऊपर जो टिप्पणी दिया है देख लीजिए अविद्वत अभिद्व आदि कर्मी कर्मित्वे सती अनुपासको अविद्वत् शब्दार्थ कर्मी है और उपासक नहीं है ये अविद्वान अर्थात केवल कर्म करता है उसका निंदा किया जाता है अविद्व आदि और इसी प्रकार के केवल उपासक है कर्म नहीं करता है? उसका भी निंदा किया जाता है निंदा दृश्यते ततः किम उससे क्या हुआ अर्थात कर्मी और उपासक जो केवल कर्मी है अथवा जो केवल उपासक है उसका निंदा कर रहे हैं उससे क्या हुआ भाष्य में कहते हैं त्र च यन समुचय संभवती न्यायतः शास्त्र तो वा तद उच्यते ये प्रकरण में जो समुच्चय किया जाता है विद्या और कर्म का ये किसका किसके साथ कहते हैं त्र चमुचय संभवती जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है न्यायतः शास्त्र वा शास्त्र के आधार पर अथवा न्याय तर्क से युक्ति से तद तो य उचित अर्थात आप कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय हो जाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो साध्य साधक फल ये सब का उपमर्दन करेगा नाश करेगा तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का तो समुच्चय नहीं हो पाएगा फिर किसके साथ संभव हो उपासना के साथ जैसे मैं कर्म करता हूं ऐसे मैं उपासना करता हूं यर्कतः शास्त्र है कस्य तरी ज्ञान से कर्म समुच्चय संभवती त्याहा। फिर किस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय होगा भाष्य में कहते हैं यदम वितम देवता ज्ञान तत्कर्म संबंधित नश्य पश्यंस पश्यंग न परमात्म ज्ञान यदवित अर्थ देवता ज्ञान तथ कर्म देवता विषय संबंधित उपासना ये उपासना कर्म ये कर्म, कर्म के साथ हो सकता है <Snapchat> अच्छा उपन्यसा गलत पढ़ अच्छा संबंधित उपन्यस्तम उपन्या कथित उक्त तो ये जो उपासना है वो कर्म का संबंधी है कर्म संबंधित तो है ना उपासना रूपक विद्या का यहाँ कहा गया है न परमात्म ज्ञान परमात्म ज्ञान यहाँ विद्या शब्द से नहीं कहा जाता है वो कर्म के साथ साथ नहीं हो पाएगा ज्ञानियों भी कहीं कुछ कर्म करता हुआ दिखते हैं कितने वो केवल लोक शिक्षण के लिए क्योंकि यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त तो जिस प्रकार के ज्ञानी आचरण करेगा दूसरे लोग ऐसे ही चलेंगे अगर ज्ञानी को लोक शिक्षण नहीं करना है तो फिर ज्ञानी को लोकालय में रहने का कोई अधिकार नहीं है वो परिवराजक हो जाना चाहिए और अन्य में चले जाना चाहिए ज्ञानी अगर लोकालय में रहता है एक ही मात्र उद्देश्य है कि लोक शिक्षण के लिए लोक शिक्षण अर्थात लोगों को उनमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाए तो उसी के लिए ही ज्ञानी को रहना है और कैसे करेगा स्वयं नहीं करेगा खाली कहेगा इस प्रकार नहीं होगा तो स्वयं करेगा और फिर ये दूसरों को कराएगा ये हमारा शास्त्र में गुरु उसी को कहता है शास्त्र गुरु पर्याय वाची है ये पाणिनि महर्षि का एक सूत्र है चरे रा गुरु अर्थात तो गुरु और आचार्य ये दोनों समान अर्थ हैं और, तो है। और आचार्य का व्याख्यान दिया गया ये लघु सिद्धांत को में स्वयं आचर थी यश आचार्य ईश्यते शास्त्र च चास्त्रार्थम आचार्य स्थापय स्वयं आचरति यस्मा तस्मात् आचार्य ईष्यते शास्त्र का अर्थ को चुनता है अर्थात इसमें क्या ग्रहण करने योग्य है आचार्य शिष्याणाम आचार्य स्थापयती उनको इसमें लगाता है शिष्यों को और खाली लगाता है और स्वयं अपने आराम में ऐसा नहीं स्वयं आचरती यस्मात तस्माद आचार्य नहीं तो महाराज श्री इस उम्र में इस अवस्था में सुबह पांच बजे मंदिर में नहीं आते तो ये अर्थात तभी तो जाकर के अर्थात ये लोकालय में अगर है तो ये लोगों को उसमें आ, मतलब प्रवृत्त करवाने के लिए इस मार्ग में आज यहाँ तक अर्थात हम लोग भाष्य में न परमात्मा ज्ञानम यहाँ तक हो गया और टीका में यह यहां तक तो हुआ आगे तो कल से सरस्वती शयन उपलक्ष्य और अध्ययन नहीं होगा तीन दिन आज ष्ठी है ना सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन तो अनाध्याय रहेगा और दसमी से परम पूज्य महाराज जी फिर वृहदारण्य का पाठ चलाएंगे अपराह्नों के भी महाराषि मतलब दशमी से महाराष्ट्र पाठ चलाएंगे पंचदशी आज तो हम लोग जैसे चलते हैं ऐसे चलेंगे अपराह्नों में भी ओ सन